द्रम कर्णे शृणे भद्रं पशेम कभी ज्ञात्रा स्थिंगेस्तवा मुंसस्तम्यसेम देवित जलायु शाति शाति शाति अथर् बेदीय मुंडू उपनिषद तृतीय मंडक के द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें कहा नत्मा प्रवचन न लभ्यो न मे दया न बहु नैसा यह मंत्र कठोपनिषद में, कठो में आया कठोपनिषद में ठीक ऐसे ही मंत्र आया व्याख्या वहां हो गई है यह आत्मा केवल प्रवचन आदि माध्यम से नहीं मिले शून्य मात्र से नहीं होगा और मेरे इतने अच्छी बुद्धि है ग्रंथ के अर्थ के धारण करने की शक्ति है तो मैं अपने आप ही जानकारी रखू ये भी नहीं होगा न मेधया मेरा का तो होता है ग्रंथ के अर्थ को धारण करने शक्ति, की शक्ति सबकी बुद्धि में नहीं होती है किसी किसी की कि बुद्धि तैल हरावत होती है किसी की कि बुद्धि कुंठित होती है घृतधारा के समान हो जाती है पानी में तेल पड़ जाए तो जितना बर्तन होगा फैलेगा और वही पानी में गरम करके घी डालेंगे कुंठित हो जाएगा डल्ली बन जाएगी बुद्धि ऐसी हो जाती है तो न मेधया बुद्धि मात्र से भी नहीं होगा और बहुत सुनने से भी नहीं होगा न बहुनाश तेरा मान उपनिषद आदि छोड़ कर के उपनिषदों को छोड़कर बाकी से भी नहीं होगा बाकी पुराणों के चक्कर में पढ़ेंगे तो सगुण साकार की ज्यादा चर्चा होती है वहाँ जन को समझाने के लिए है साकार एक आकृति बना करके ऐसा करके चल पड़ते हैं चलने कहीं कहीं निराकार की चर्चा आ जाती है किंतु निर्गुण निराकार है, है, है। उपनिषद में ही विशेष है तत्त पुराणों में जब स्तुति प्रकरण जब आ जाते हैं स्तुति प्रकरण हर पुराण को आप देखेंगे देव देवी भाव उठाइए देवी के रूप में मान्य महिला के रूप में शुरू करते हैं आप अष्टभुजा है ये है सो है ऐसे और जाते-जाते आपसे स्थिति होती है ईश्वर भाव में पहुंचाते हैं वही तत्व को फिर आगे जाकर के आप चिन्मय है अमुक है ऐसे शब्द आ जाता है हर पुराणों में जब स्तुति प्रकरण देखते हैं सगुण साकार से शुरू करेंगे जिस पुराण के अधिष्ठाता जिसको बनाया होगा श्रीमद देखे तो कृष्ण दिख रहे हैं सर्वत्र रामायण पढ़ने लग जाए तो राम ही राम देख रहे हैं वहां माना सगुण साकार में भेद है समय के आधार पर वो परमात्मा जिस स्वरूप को लेकर के जो कार्य करना होगा वो स्वरूप धारण करते हैं वो सवुण साकार अवस्था हो जाती है परमात्मा की और जब सृष्टि स्थिति लय का प्रसंग आएगा उस काल में भगवान की जो चर्चा होती है वहां पर सगुण साकार नहीं सगुण निराकार जिसको ईश्वर शब्द से कहते हैं न राम ने कोई सृष्टि की न कृष्ण ने सृष्टि की भगवान है न देवी ने कोई सृष्टि की है कई देवी का अवतार हुए हैं राम का अवतार कृष्ण का अवतार राम का अवतार कई अवतार हुए हैं किन्तु नहीं सृष्टि स्थिति लय के प्रसंग में जिसको ईश्वर कहते हैं त्रिगुणात्मक माया विशिष्ट शबल उप्रम्भ करके हम बोलते हैं शब्द निराकार तत्व की चर्चा होती है और जब वेदांत के विषय होगा जब सत्यम परम धी मही आदि शब्द आ जाएंगे उस स्थिति में निर्गुण निराकार तत्व का ही है श्रीमदभाग मंगलाचरण में भी ऐसे ही है निर्गुण निराकार तत्व का ही स्वरूप का वर्ण है वहीं से शुरू करते हैं तो ये तीन प्रकार के भगवान की चर्चा होती है किंतु निर्गुण निराकार भगवान जो आत्मा है ब्रह्म से आत्मा से अभिन्न ब्रह्म परमात्मा है उसके जो प्रतिपादन तो उपनिषद में ही है न ना बहु नया आकाश ज्यादा शून्य से भी नहीं होगा एक भड़काव जैसा आ जाता है देव भागवत देखेंगे और बाद में श्रीवद भागवत देखेंगे विरोध जैसा लगता है किंतु विरोध तो नहीं है समय समय के आधार पर अवतार धारण किया है एक ही तत्व है दीर्घुण निराकार से ही सगुण आकृति लेकर के समय के आधार पर काम करने के लिए बना हुआ है जब मधुकहदी मारने का प्रसंग आया तो देवी से मरना था उसे महिला के रूप में मानव शक्ति से मरना था इसलिए उस रूप को धारण किया जब कंस को मारने का प्रसंग आया तो उस उस प्रकार के स्वरूप चाहिए था जैसे जैसे होगा वैसे वैसे रूप धारण करना ये सवुण सागर होता है जब सृष्टि की स्थिति सृष्टि लय प्रलय की स्थिति आती स्थिति आदि उस काल में ईश्वर शब्द से आता है सौगुण निराकार और वेदांत प्रतिवाद होता है निराकार तो ये उपनिषद में चर्चा है निर्गुण निराकार की चर्चा विशेष इसे न बहुना ज्यादा सुनने से भी नहीं मिलता किंतु एक विशेष है सुनना भी पड़ेगा उपनिषद को सुनना होगा किंतु तो साथ में एक अपने समर्पित भाव चाहिए एमएस दृणते जिस साधक ने उस आत्मा को ही स्वीकार किया बाकी को छोड़ दिया है मुझे आत्मा ही चाहिए परमात्मा ही चाहिए ऐसी बुद्धि में इतनी निष्ठा इतनी गहरी निष्ठा बनाई है उसी के द्वारा लब्ध होता है आप केवल मात्र मात्र से काम नहीं चलेगा निष्ठा स्थिति उसमें होनी चाहिए नितराम स्थिति निष्ठा निरंतर उसी में चिंतन में विवाद आना इसका नाम है निष्ठा जिस विषय में हमारी ज्यादा प्रेम है आसक्ति है उसके हम निरंतर चिंतन करते हैं वैसे हमें आत्मा की तरफ ऐसा होना चाहिए अगर जन्म मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा है तो क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में जो परेशानी उठानी पड़ रही है सभी को अनुभव है जैसे इस जन्म में हम दुखी हैं पहले भी जितने जन्म लिए ऐसे रहा होगा ये जन्म का स्वभाव ही है और आगे भी जन्म मिलेगा तो हो सकता है ऐसे ही हो सकता अभी जितना भी इंद्रिया काम कर रही है कुछ ठीक ठाक है हो सकता है इसे भी गया गुजरात जन्म मिले आगे पता नहीं क्या स्थिति आ जाए इसलिए इसमें समझना समझ जाना चाहिए यह में वैसा तेनाल कहा जिस आत्मा को ही जो चाहता है अन्य नहीं चाहता उसी के द्वारा यह स्वीकार है आत्मा लभ्य है प्राप्य है अब जो स्वीकार करता है आत्मा ही चाहिए करके उसको ही वो परमात्मा भी क्या करता है अपने स्वरूप को दर्शन करा देता है माने बोलो परमात्मा निर्गुण निराकार तत्व बुद्धि में दर्शन करा देगा बुद्धि में उसके आविर्भाव होगा उसका स्वरूप अपना अपने से अभिन्न रूप से साधक से अभिन्न रूप से दर्शन देगा दर्शन देना मैंने आग का विषय नहीं अनुभव में आएगा मैं वही तत्व हूँ ऐसा होगा जाकर ये बताया था आगे और इसी की पुष्टि के लिए और भी बोलते हैं मंत्र है नायत्मा आत्मा हीने न तपसो बात तपसो बात एते तो न चपसोवाप्ति यस्तु विद्वान् तस्त्मा पिशते ब्रह्मधाम बलह लो न प्रमादसो वापि उपायतते यु विद्वान तस्मा पिशते नयम आत्मा बलहीन न लो बल रहित व्यक्ति शक्ति रहित व्यक्ति है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं आत्मा इसके मतलब हाथी आदि को आत्मा प्राप्त होगा बलवान ज्यादा होते हैं या शारीरिक बल नहीं मनोबल अहम ब्रह्मास्मि ये बुद्धि में जो दृढ़ के बैठा हो कैसी भी स्थिति में वहां से फिजलित नहीं होता वो बल चाहिए जैसे अभी मैं एक मनुष्य हूं ऐसा बल है कितने दिनों से वेदांत हिला रहा है किंतु हिलने का नाम नहीं ले रहा है मैं मनुष्य ऐसा बल है अभी इस बल को वहां ले जाना चाहिए अहम ब्रह्मास्त्र ऐसे बल के बिना आत्मा मिलने वाला नहीं है कोई शारीरिक बल की चर्चा यहां नहीं है शारीरिक बल तो हाथी में ज्यादा है मनुष्यों की अपेक्षा उसकी चर्चा नहीं है अयम आत्मा बलहीन है न लभ्य जो बलहीन शक्ति रहित व्यक्ति है उसको मिलने वाला नहीं नलब्ध लभ्य प्रा, प्रा, प्राप्य नहीं है न चाह प्रमादात् प्रमादी को भी नहीं मिलता प्रमाद माने जो पुत्र वित्त आदि आदि में बाह्य विषय में आशक्त को प्रमाद कहा प्रमादों में ही मृत्यु ऐसा वेदांत में कहते हैं जो प्रमाद है मृत्यु बाह्य विषयों में आशक्त तो होना ये प्रमाद है जो बाह्य विषयों में आशक्त तो होगा उसको ये आत्मा मिलने वाला नहीं है न जब प्रमादात प्रमाद से नहीं मिलेगा बाह्य विषय में आशक्ति हो भुभुषा सता रही हो को तो आत्मा मिलने वाले नहीं है न लभ्य तपसोवापी अलिंगात बिना लिंग के तप तप मानी ज्ञान ज्ञान से भी नहीं मिलेगा जान तो है किंतु तो सन्यास यहां लिंग का सन्यास है सन्यास भी चाहिए संन्यास सर्वस्व त्याग लोकेष्णा वित्तेश पुत्रेश्वर त्याग सन्यास और बाह्य जो सामान्य भेष भेषभूष साधारण है उसका वो भी आवश्यकता है उसके बिना भी नहीं होगा ना बिना लिंग के नहीं होगा एक परिचायिक जो होता है उसमें लिंग बोलते हैं ये निवृत्त मार्ग में व्यक्ति देखने से पता लगता है ये प्रवृत्ति मार्ग में है ये निवृत्ति मार्ग में है किसे जैसे ये पुलिस है ऐसा बोलते है, ये ये मिलिट्री है कैसे पता लगता है वर्दियों से पता लगता है जो वर्दिया हैं पता लग जाता है अलिंगात बा तपस अलिंग लिंग मान्य संन्यास मुख्य संन्यास भीतर है और बाह्य भी उसके लिए बहिरंग साधन है आवश्यकता है उसके बिना भी, भी नहीं ज्ञान मात्र से नहीं तब ज्यान, ज्यान मात्र से भी नहीं होगा ये कहा यस्तु विद्वान इन उपायों से उपाय क्या है इसके विपरीत को उपाय समझना बल हो आत्मा बल हो जिसमें किसी भी परिस्थिति में मैं मनुष्य हूं बुद्धि न हो जाए मैं सच्चितांद आत्मा हूं ऐसे बुद्धि हो जाए ऐसी परिस्थिति ऐसी आनी चाहिए जीवन में इतना मनोबल हो बल हो दूसरी बात प्रमाद न हो विषय के तरफ आसक्ति न हो शब्द स्पर्शरूप रस के तरफ आसक्ति न हो यह साधन है और लिंग सहित संन्यास हो क्या ये ज्ञान हो मानी का शराग हुआ है लोके शा वित्तेशा पुत्रेशणा ये मुख्य है संन्यास ये है भीतर के संन्यास है मुख्य संन्यास है बाह्य साधन भी है बाह्य भी है ये तो लिंग मान्य संन्यास कर्मों का परित्याग जो तत्त लोक प्राप्ति साधन थे उनका परित्याग करना तो यह शहीद जो तप है ज्ञान है यह साधन है ये तीन साधन बता दिया बल आत्मबल और दूसरा ये तप क्या है प्रमाद का अभाव अप्रमाद होना चाहिए जीवन में प्रमाद ने विषयाशक्त शक्ति होना प्रमाद है उसका अभाव अप्रमाद होना और लिंग सहित मानी संन्यास सहित ज्ञान ये तीन साधन बताया इसी से प्राप्त होगा ये तैर उपाय तीन साधनों के द्वारा उपाय है ये इसके द्वारा जो ये अपना करता है विद्वान विवेकी व्यक्ति प्रयत्न करता है आत्म प्राप्ति के लिए वह तत्मा विषदे ब्रह्मधाम उसका ये जो आत्मा है आत्मा ब्रह्मधाम विषदे ब्रह्मधाम कर्म द्वितीय अंतर है ब्रह्म रूपी जो धाम है ब्रह्मरूपी स्थान है प्रकाश है उसमें प्रवेश कर जाता है में पहुंच जाता है ये ब्रह्मधाम दीप्तीय नपुंसली प्रयोग है उसको प्राप्त तो होगा यह आत्मा विषते प्रवेश करेगा कहां प्रवेश करेगा ब्रह्म में प्रवेश करेगा हम ब्रह्माष्टमी होगा कोई ब्रह्म ही बनेगा ये कहा भाष्य में कहते हैं आत्मा आत्मा प्रार्थना सहाय भूतानी हेतानी चाधना आत्म प्रार्थना सहाय सहायक अपने प्राप्ति के जो प्रार्थना है उसके लिए सहाय करने वाले साधन है पूर्व मंत्र में तो साधन बताया ही था प्रवचना स्थिति नहीं होगी तब तो तो तक नहीं मिलने वाला कहा था तो आत्म प्रार्थना सहायक उतानी आत्म प्रार्थना के लिए आत्म प्राप्ति के साधना भूत ये साधना ये भी साधन है या तो तीन साधन बताए इस मंत्र में बल अप्रमाद तपाशी लिंग युक्तानी ये साधना नी ये साधना नहीं, बल चाहिए बलहीन को नहीं मिलेगा बोला हुआ तो बल चाहिए बल एक दूसरा अप्रमाद प्रमाद विषयाशक्ति से नहीं मिलेगा कहा हुआ है न प्रमादाद बोला तो यहाँ उसके विपरीत क्या होगा अप्रमाद अप्रमाद चाहिए विषयाशक्ति का अभाव होना चाहिए और तपाशी लिंग युक्तानी ज्ञान होना चाहिए तप होना चाहिए किंतु कैसा लिंग युक्त होना चाहिए संन्यास युक्त होना चाहिए होता केवल ज्ञान काम नहीं करेगा रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था किंतु विषय का बुभुक्ष बड़े बड़े पंडित आज भी देखे जाते हैं किंतु विषयों की तरफ लोलुप है बड़े बड़े पंडितों जो शास्त्र हैं आज आज के दिनों में स्थिति है कि अपने जो पुत्र हैं उनको अंग्रेजी विद्या की तरफ डाले हुए हैं माने इनमें आस्था उनकी नहीं कहे अगर होती तो कम से कम अपने लाइन में तो चलाते कितने बड़े बड़े आचार्य बन के बैठे हैं किंतु अपने संतान को अंग्रेज क्यों आजीविका के साथ ऐसी स्थिति में नहीं मिलने वाला है तो लिंगयुक्त तपाशी कहा ये होंगे प्रमाद और, और तप कैसा संन्यास युक्त तप होना चाहिए मैंने ज्ञान संन्यास कर्म त्याग पूर्वक विषय की आसक्ति के त्याग पूर्वक ज्ञान होना चाहिए सन्यास संन्यासिता लिंग मन सन्यास और सन्यास दो प्रकार के सन्यास है भीतर के सन्यास तो लो, लोके स्णा वित्तीय पुत्रषण का परित्याग मुख्य सन्यास है वो भीतर से त्याग होना चाहिए जीवन में हमारा अगर हम बाहर से तो दिखाया लोगों को और भीतर से आसक्ति रखते हैं विषयों का तो गीता में तृतीय अध्याय उसको गाली दी भगवान कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते आस्ते मनसास्मरण अहंकार विमूढ़ मिथ्याचार सऊचते बिल्कुल ऐसे गाली दी हुई है कर्म इंद्रिया कर्म को रोक के बैठा हुआ है आप कुछ करता नहीं है लोगों को दिखाने के लिए और मन में उसी का चिंतन कर रहा है कर्मेन्द्रियाणि इंद्रियाणी यास्ते यह आस्ते मनसास्मरण मनसास्मरण आस्ते मन से चिंतन करता हुआ बैठा हुआ है ऐसे व्यक्ति अहंकार विमुात्मा अहंकारी है वो अहंकार युक्त है पूर्खा है वो मिथ्याचार तो पाखंडीय ढोंगी है, है वो।, वो का ऐसा कहा जाता है ये तृतीय अध्याय में से कहा है लिंगयुक्त आने संन्यासिता कहा संयास सहित जो तप ज्ञान होगा ये साधन है यानी बल चाहिए अप्रमाद चाहिए और ज्ञान कैसा संन्यास सहित ज्ञान चाहिए यह भी साधन है कहा स्म देखो यमाद मा अयम आत्मा बलहीन बल प्रहीना आत्मनिष्ठा जनित वीरहीन न लभ्य अब जैसा मंत्र बेहता वैसे बोलते जिससे कि देखो ये आत्मा यमाद अयम आत्मा ये जो आत्मा है बलहीन बलही न बलहीन व्यक्ति को मिलना नहीं है बल कैसा प्रही बल प्रहीण बलरहित व्यक्ति कौन सा बल आत्मनिष्ठा जनित है एक आत्मनिष्ठा से उत्पन्न बल आत्मा में निरंतर स्थिति होने से निरंतर स्थिति को निष्ठा बोलते हैं हमेशा उसमें रहना मन टिकाये रखना इसका नाम निष्ठा है नितराम स्थिति निष्ठा तो आत्मनिष्ठा जनित ही बीरियना आत्मनिष्ठा जनित एक सामर्थ्य शक्ति है वो रहित व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है उसके उसे प्राप्त नहीं आत्मा ये कहा किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कहते मंसूर को जो में चढ़ाया जा रहा था मुसलमान था मनसूर फिर भी अनलहक अनल बोलता रहा माने हमारे यहां में बोलते हैं वो बोलते ईशा मसीह को जब चढ़ाया गया, उसमें गया। उस समय वो भी चल रहा था इतना दृढ़ दृष्टा होनी चाहिए वो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कहते एक जगह रामलीला हो रही थी वो रामलीला में जो रावण का पाठ करने वाला लेने वाला था और थोड़ा मोटा तगड़ा चाहिए बड़ा आदमी चाहिए उसी ढंग घंकर बनाना चाहिए तो उसको लेकर के एक बनिया था बाजार में वो ठीक चचा लोगों को उसने कहा आपको रावण का पाठ खेलना है आप तैयार हो जाइए तो वो भी तैयार हो गया ठीक है थोड़ा मोटा था तैयार हो गया पाठ चलता रहा समय आ गया जब आखिर दिन राम बाण छोड़ने लग गए हैं नहीं? और इधर विभीषण बोल रहे हैं उसके नाभि में जो अमृत पड़ा हुआ है उसको शोषण करो मारो जब वो तैयार हो गए रावण को मारो करके बोला बाण खींचता है तो बोलता है मैं रावण नहीं हूं हम बनिया हूं <laughs> मुझे मत मार <laughs> तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए हर स्थिति में अपने उसमें डटे रहना चाहिए यह बात तो बलहीन न लभ्य माने बल प्रहीने ना, ना, प्रही ना आत्मनिष्ठा जनित वीर्य वीरहीन आत्मनिष्ठा जनित एक वीर्य सामर्थ्य शक्ति उससे रहित व्यक्ति के द्वारा लभ्य नहीं या प्राप्त नहीं आत्मा एक टिप्पणी एक नंबर आत्मनिष्ठा श्रवणादि लक्षण जो श्रवण मनिध्यास इसी से आत्मनिष्ठा होनी है वेदांत का श्रवणादि है वही तो स्वरूप है अन्य व्यापार माने अन्य व्यापार में अभिन्न व्यापार अहम ब्रह्माष्ट धारा चलाए बिना आत्मा मिलने वाला नहीं तो जने उसके द्वारा ही आत्मा मिलने वाला है और कोई गति नहीं ये बताया ना आपकी लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्त प्रमादात् न च प्रमादात्थ कर रहे हैं लौकिक वस्तु में जो आसक्ति हो गई आपकी ऐसे होने पर भी आत्मा मिलने वाला नहीं मन उधर ही रहेगा आत्म चिंतन नहीं करेगा विषय चिंतन करेगा ना आप ही ये भी नहीं होगा लौकिक जो है कौन पुत्र पशु आदि विषय संघ प्रमादा पुत्र में आसक्ति है पशु आदि में आसक्ति है जमीन आदि में आसक्ति है ऐसे आसक्ति उनकी संघ मारे आसक्ति से होने वाला तो जो निमित्त जो प्रमाद है प्रमाद से भी आत्मा मिलने वाला नहीं दो नंबर टिप्पणी आत्मनिष्ठा लक्षण लक्षणा ये जो क्या है आत्मनिष्ठा से बिगाड़ने वाले हैं बाहर विषय में अगर चित्त फंस गया तो आत्मनिष्ठा हो नहीं पाएगी वही आपाधापी करता रहेगा उसी के लिए लड़ता रहेगा मरता रहेगा कोर्ट कचरी करता रहेगा आत्मनिष्ठा होने संभव नहीं है इसलिए ये भी ठीक इससे भी नहीं मिलेगा तथा तीसरे नंबर कहा तपसो बापी अलिंगात तप मान ज्ञान तपसो बापी अलिंगात लिंग रहता लिंग रहित ज्ञान माने संन्यास रहित ज्ञान केवल दिखावा ऐसा हो भी काम नहीं चलेगा ये कह रहे तपो ज्ञानम इस मंत्र में जो तप शब्द आया इसका अर्थ ज्ञान केवल ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान है उपदेश देता है इतने मात्र से भी होने वाला नहीं है तपो ज्ञानम अत्र माने अस्विन मंत्र इस मंत्र में तप शब्द का अर्थ ज्ञान लिंगम संन्यास या लिंग शब्द का अर्थ संस संन्यास है सन्यास रहता ज्ञानात न लभ्यते केवल ज्ञान है सन्यास नहीं है माने भीतर से त्याग नहीं है लोके शेष पुत्रेश भरा हुआ है ये भरी पड़ी है तब भी मिलने वाला नहीं है सन्यास चाहिए ये तैर उपाय बल अप्रमाद सन्यास ज्ञान यतते तत्पर संप्रयत जो शादक इन उपायों से प्रयत्न करता है क्या उपाय है बल आत्मबल कैसी भी परिस्थिति आ जाए अहम ब्रह्मास्मि ये स्थिति हो अहम मनुष्य ये बुद्धि न हो हमेशा भी अहम ब्रह्मास्मि बल हो ये तय उपाय एक बल हो और एक अप्रमाद हो माने विषयों के तरफ आशक्ति न हो ये साधन है और संन्यास लोकेश्व वित्तेष्व पुत्रेश्वर ये सभी यो का परित्याग यही और साथ में ज्ञान हो इधर से वैराग्य हो और आत्मबल हो साथ में ज्ञान हो ये तय जितना करता है तत्पर संयतर होकर के तत्पर हो यश्य तत्पर वही पर है श्रेष्ठ जिसके दृष्टि में एक ही एक ही में जो दृढ़ हो जाता है उसको कहते तत्पर हो गया इसमें तत्परता आ गई ऐसा बोलते हैं तत्पर परमात्मायण होकर के जब करता है उसी के द्वारा मिलेगा आत्मा यश तो विद्वान जो विद्वान ऐसा करता है विवेकी कर सकता है ये काम विद्वान माने विवेकी आत्मवित कौन करेगा आत्मव्यता ही कर सकता है जो आत्मवित्व होगा आत्मव्यता होगा वही ये काम करेगा विदुषा ऐसा आत्मा विषते संप्रविश देगा उस विद्वान का जो आत्म ये आत्मा आत्म है उस विवेकी का जो ये आत्मा है यह विषते माने संप्रविशति विषधातु परस्पर पर है आत्मा ने पद प्रयोग है विषते बना रखा है तो भाष्य का आप लिख प्रवेश कर जाता है कहा ब्रह्मधाम जो ब्रह्म है परम स्थान है वहां प्रवेश करेगा वो ब्रह्म बन जाएगा ब्रह्म भाव में रहेगा संसार से मुक्त हो जाएगा ये कहा ठीक है के द्वितीय पंक्ति बता बल ना ए। बलहीन के द्वारा नहीं मिलेगा कहा था बलहीन का अर्थ क्या किया था आत्मनिष्ठा जनित वीरहीन यही लेना ऐसा कहा था तो ये क्या चीज़ है? आ, ये क्या चीज है ज्ञान अनविभाव्यता लक्षण अतिशय एक अतिशया आना है मिथ्या ज्ञान के द्वारा दबने वाला तो मिथ्या ज्ञान क्या है मैं मनुष्य मिथ्या ज्ञान है अन्य में अन्य बुद्धि रखी है।, है आत्मा और बोला जा रहा है मैं मनुष्य मिथ्या ज्ञान है जैसे रशि को सर्प समझना मिथ्या ज्ञान है वैसे आत्मा को यहां शरीर समझना यह भी मिथ्या ज्ञान है रसी में सर्प कल्पना है आत्मा में ये जो शरीर कल्पित है ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान से अविभाव्यता ना होने वाला बने अनविभाव्य होने वाला बने दबने वाला नहीं ऐसा जो लक्षण वाला अतिशय है इसी को कहा यहां वीर सामर्थ्य किसी भी स्थिति में देहात्म बुद्धि ना आ जाए आत्म बुद्धि रहे ये एक वीर है सामर्थ्य है ये बल बल यही चाहिए ये कहा कहते हैं बिना लिंग के भी नहीं होगा खाली ज्ञान मात्र से भी लिंग भी चाहिए संन्यास भी चाहिए कहा भाष्यकार नहीं बोले तो प्रश्न उठता है अलिंगात कथम यह अलिंग क्यों बोल दिया ना बा अलिंगात बार बिना लिंग के संयास के बिना क्यों कहा कई लोग ऐसे हैं सन्यास नहीं लिए ज्ञानी हैं है हाँ गिनाते हैं कई ऐसे हैं क्यों ऐसा बोला ये प्रश्न है अलिंगात यदि कथम ये अलिंगात ऐसे कैसे प्रयोग कर दिया सन्यास के बिना नहीं होगा क्यों कहा प्रश्न है उत्तर दे आगे और इसकी पुष्टि करो इंद्र जनका गार्गी प्रवृत्ति के नाम अपनी आत्मलाभ सर्वणाथ इंद्र को आत्मज्ञान हुआ आत्मज्ञान बोलते हैं इंद्र को आत्मलाभ हुआ है वो सन्यासी तो नहीं बना इंद्र जनक राजा जनक राज्य करते रहे तो कोई सन्यास तो लिया नहीं सन्यास तो हुए नहीं तो उनको भी तो आत्मज्ञान हुआ है आत्मज्ञानी कोठी में है और गार्गी प्रसिद्ध है वृद्धारुण उपनिषर में गार्गी की चर्चा प्रसिद्ध है या केवल के जी के साथ में शास्त्रार्थ करती है इतनी बड़ी प्रसिद्धि है उसकी तो ये सब और भी बहुत सारे हैं प्रवृत्ति आदि और भी है इंद्र है जनक है गार्गी है आदि बहुत सारे हैं उनको भी तो आत्मलाभ स्रवण है ना सन्यास तो था नहीं उनका लिंगना ही था तो यहाँ अलिंगात ज्ञान में मपसा न क्यों बोला ये श्रुति बोल रही है भाष्यकार उसी की पुष्टि कर रहे है। तो ये सन्यास की चर्चा क्यों उठाई यहां ज्ञान के लिए सन्यास भी चाहिए करके क्यों कहा प्रश्न है तो उसका उत्तर देना चाह रहे हैं सिद्धांत सत्यम ठीक है आपका सोच ठीक है किंतु वो भी संन्यास ध्यान रखना कैसे भीतर से संन्यास होगा मुख्य संन्यास भीतर है यही यहां चर्चा करते हैं बाहर भी चाहिए वैराग्यादि साधन के लिए कुछ बाहर के भी आवश्यकता है ये नहीं चाहिए नहीं जब ये ये वस्त्र आदि पहना होगा तो जब गलत काम करने का समय आएगा एक बार भीतर मन में बोलेगा नहीं करना चाहिए एक बार समझदारी देगा फिर विषयों में आवशक्ति ज्यादा होने से कर जाता हो बात अलग है के लिए साधन बन जाते हैं। ये भी आवश्यक है किंतु भीतर मुख्य है ये कहते हैं भीतर संन्यास दिखाना चाहते हैं संन्यासो नाम संस माने क्या है सम्यक न्यास संन्यास सम्यक प्रकार से त्यागना इसका नाम है संन्यास क्या त्यागना है सर्वत्यागा सर्व संपूर्ण त्यागने का नाम संन्यास है, सर्व त्याग है। सा, सारा त्यागना लोके शाह बित्तेषण पुत्रेश जितने भी ये हैं सब त्याग नगर सन्यास होता है तेषा अभी ये जो गार्गी आदि की चर्चा की इंद्र जनक गार्गी आदि की चर्चा उठाई थी अभी तो उनका भी इन, इन लोगों का भी स्वत्वाभिमान अभाव उनमें धन के अभिमान का अभाव है अभिमान नहीं है ये मेरा धन है मेरा जन ऐसा अभिमान नहीं हो सत्वाभिमान स्वत्व का अभिमान है सत्ताभिमान अभावात धन के अभिमान का अभाव है उनमें लोकेशन आदि धन उनके पास नहीं वो नहीं चाहते क्यों जनक जी का शब्द है ये मे नास्तिक जनक जी ने कहा है ये मे चाहती सर्वत्र किंचन मिथिलाया प्रवृत्ताया दह्यते में न किंचन इ कहते हैं एक बार याज्ञ बल्के जी जनक के यहाँ जाते रहते थे वहां गए हुए थे प्रवचन चल रहा था प्रवचन देते थे याज्ञ बल्के जी जनक जी सुनते थे मुख्य श्रोता थे वो जनक जी किंतु अब राज्य संभालना भी है उन्होंने तो कभी कभी कुछ मिनटों की देरी हो जाती थी यज्ञ बल्कि जनक के आने में तो यज्ञ जी जब तक जनक न आए तब तक प्रवचन शुरू करते नहीं ऐसा देखा तो जो अन्य लोग थे श्रोता वह आपस में काना कुछ करने लग गए बोले ये बाबा लोग भी स्वार्थी हो गए राजा जनक राजा है वो धन देगा इसलिए उसी की प्रतीक्षा करते हैं हम लोग नहीं आते हैं तो हमारी प्रतीक्षा नहीं करते और वो जब तक आयकथा शुरू नहीं करते ऐसे कुछ काना खुशी शुरू हो गए क्या हम लोग जी समझ गए समझ गए तो इनको क्रियान्वित करके दिखाना चाहिए ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा सोचा मन में सोचा सोचने के बाद क्रियान्वित कर क्या दिखाया एक माया से आग लगा दी जनक जनकपुर में आग लग गई माने माया है कुछ नहीं जादू या केवल किसी ने ऐसा कर दिया जनकपुर में आग लग गई सारा हाहाकार हो गया हाहाकार हो गया सारा आ गए इधर उधर आ गए आग लगी आग लगी आग लगी सब भाग गए अपने अपने सामान बचाने के लिए जो भी हो भाग गए जनक रही भागे बैठे रहे और आज्ञा मल्ल की कथा भी चलती रही और जनक जी बैठे रहे बाहर गए वो तो परीक्षा थी कुछ नहीं आग लगी नहीं थी केवल दिखावा था जादू था वो बाहर गए तो फिर अग्निशांत तो हो गए कुछ हुआ नहीं नुकसान कुछ भी नहीं हुआ फिर लौट गए लौट के आ गए आ गए बैठ गए तो बैठने के बाद या के बल्कि जी ने सबके सामने जनक को पूछा कि सब लोग गए थोड़े थोड़े संपत्ति वाले सब गए आपके तो पूरे राज्य था इतने बड़े संपत्ति वाले आप क्यों नहीं गए तो जनक ने कहा ये शब्द बताया चाहती सर्वत्र नास्तिक सब मेरा है किन्तु मेरा कुछ भी नहीं है मिथिला आयाम प्रदीप्त आयाम सारी मिथिला जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलने वाला है ऐसा करके कहा कुछ नहीं चलने वाला अथवा को मुमु मम तो मुखर्वचनवादी नैसा भी है मिथिलायादीप नमे दह कि मम तो मुखर्वचनवादी हम तो संसार को अनिर्वचनीय कहते हैं सद भी नहीं असत भी नहीं हाँ वह भी नहीं अनिर्वचनीय कहते हैं तो फिर क्या ममता उसमें रजर्व दिखाई पड़ रहा क्या ममता होगी उसने ऐसा कहा तब फिर सारे लोग समझ गए वास्तव में ये अधिकारी है इसलिए ये रुकते थे क्या कल्की जिक्र करके समझ गए तो ऐसा है तो उनमें स्वत्व का अभिमान था ये जो जनक है इंद्र हैं जो भी हैं सत्व का अभिमान था अभिमान का अभाव था इसलिए उनका सन्यास है भीतर आंतरिक सन्यास उनका है भाई यह भले ना हो किंतु आंतरिक संन्यास है ये कहा गया ये उत्तर दिया संन्यासो नाम सर्वत्यागा का सर्वत्याग स्वरूप को कहते हैं जो वस्तु अच्छी न लगे उसको त्यागना तो सभी त्याग देते हैं तो सबको त्यागना है वो संन्यास है किन्तु तेषा भी जो तो जनगादी हैं, जिनका अभी चर्चा कर दी थी तो यहां लिंग की चर्चा क्योंकि करके प्रश्न उठाया था उनका भी सत्वाभिमान अभाव मान अभाव, अभावत अभाव अभाव अस्ति अभाव अभावाद अस्ति एवं अंतर संन्यास भीतर संन्यास है उनका माने अपनापना नहीं है विषय में मान एक स्वाद के लिए खाता है एक प्राण धारण के लिए खाता है खाते दोनों है अभिमान रहित हो जाता है एक अभिमान सहित होता है इतना ही है अंतर सन्यास है बाह्यम तो लिंगम अभिवक्ष बाह्य जो लिंगा है सन्यास है ये विवक्षित नहीं है माने है मुख्य रूप से भीतर से संन्यास होना चाहिए चाहिए बाहर वाला भी चाहिए श्रुति में स्वयं बोला है लिंगा की चर्चा की संन्यास की चर्चा की है किंतु तो? मुख्य रूप से भीतर आंतरिक संन्यास मुख्य होता है और बाह्य भी आवश्यकता होगी बाई हम तो लिंगम अविवक्षित हम बाह्य जो संन्यास दिखाई पड़ता है वेशभूषा आदि जो भी रहन आदि दिखाई पड़ रहा है ये विवक्षित नहीं है विवक्षित मुख्य रूप से पीतर से है लोकेषण द्वित पुत्रेश आदि विद्यावश्यक हो मुख्य सन्यासी होता है न लिंगम धर्म कारण स्मरणार्थ ऐसे कहीं स्मृति में कहा है ये जो तो बाहरी वेशभूषा आदि धर्म के कारण नहीं है स्मृति कारण ऐसा धर्म का कारण नहीं न लिंगम धर्म कारणम लिंग मने बाह सन्यास की चर्चा है ये जो बनाते हैं ये धर्म के कारण नहीं करके कहा न लिंगम धर्म कारण ये स्मर स्मरण आते नैषकर्म साहित्यंतु विवक्षित मुख्य रूप से यह तो है कर्माभाव का साहित्य होना चाहिए संन्यास में प्यार कर्म का अभाव होना यही यहां का धर्म का कारण है धर्म मान संस धर्म जो माना जाता है नैष्कर्म निर्गता कर्म यस्मात सारे कर्म निकल गए जिसे निर्गतम कर्म यस्मात जिसे कर्म निकल गए उसके निष्कर्म करते हैं निष्कर्म में रहने वाले धर्म को नष्कर्म बोलते हैं कर्म अभाव तत्त लोक प्राप्ति साधन के जो कर्म थे उनका अभाव इसका साहित्य होने वाले धर्म में यही विवक्षित कहा टिप्पणिया दो तीन चार दो में कहा नलिंगम धर्म कारण करके कहा स्मृति में कहा तो ये इसके लिए ले करके बोलते तो भी भी हैं न लिंगम धर्म कारण क्वचित अंतरे धर्मानुष्ठान संभव लिंग से सार्वत्रिकाय सर्वथा अकारण तत्धान अनुपत्ति है ये टिप्पणीकार कहते हैं कि बाह्य संन्यास की चर्चा है जैसे आज की परंपरा में जो संन्यास दिया जाता है बाह्य संन्यास वेशभू आदि बदल देना अष्ट दादी करवाना जो आज की परंपरा है उसके बारे में बोलते हैं उसका फिर जब मुख्य रूप से भीतर कई भीतरी तो बाहर वाला क्यों बनना वाले प्रश्न होगा तो इसलिए कहते हैं कहीं क्वचित अंतरेणा भी लिंगा बाह्य लिंग के बिना भी कहीं कहीं सन्यास देखा गया कहा देखा आदि में देखा गया जनक में देखा गया इंद्र आदि में देखा गया कई ऐसे लोग मिले ऋषि लोग अंतरेणा भी बिना अंतरेणा माना बिना उसके बिना भी बाह्य लिंग के बिना बाह्य संन्यास के बिना भी धर्मानुष्ठान संभात आत्मधर्म का अनुष्ठान हो सकता है देखा आया है बाह्य धर्म का परित्याग कर आत्मधर्म का अनुष्ठान हुआ है धर्मानुष्ठान संभवात लिंग से असार्वत्रिकाय जो बाह्य संन्यास है सार्वत्रिक नहीं है कहीं कहीं बाह्य संन्यास के बिना भी संन्यासी देखे गए ऐसे देखे गए गार्गी आदि देखे गए ऐसा यही प्राय से कहा तद ये वाक्य इसलिए है नलिंगम धर्म कारण ये वाक्य इसके लिए है सर्वथा अकार किसी प्रकार भी कारण नहीं मानेंगे दिबाह को यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा तद विधान उसका विधान व्यर्थ हो जाएगा श्रुतियों में स्मृतियों में जो का विधान है जो चारा आसन की चर्चा करके दिखाया है उसका विधान व्यर्थ हो ऐसी बात में कहीं कहीं देखा गया है बाहर के सन्यास के बिना भी भीतर सन्यास है गार्गी आदमी यह कहा न तो व्यवहार ना ये बाहर का जो सन्यास परंपरा बनाई है कि के व्यवहार के लिखाने लिए समाज के दिखावा के लिए होगा ऐसा कोई बोले कहते नहीं इसको भी नहीं मान सकते ऐसा इसकी आवश्यकता है बाह्य संन्यास की न तो व्यवहार तत्व बाह्य संन्यास बाह्य संन्यास व्यवहार के लिए हो कहते नहीं नहीं हो सकता क्यों धर्मानुष्ठान उद्देश्य आत्मधर्म का अनुष्ठान का उद्देश्य करके किया आत्मधर्म में ले जाने के लिए है यह सन्यास बाह्य धर्म का परित्याग करने के लिए संपूर्ण भगवद गीता के उपदेश के बाद अंतिम उपदेश क्या है भगवान का सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम सरणम प्रज अहम तो असर्व पाप्य आखिर उपदेश यही है, है। शुरू में हुआ था अशोचिया नन शोच स्तुम प्रज्ञा वाता से यहाँ से शुरू हुआ था शोक करते हो तुम तो, अब कहते महासूचा करके वहां समापन करते शोक से आरंभ करते हैं शोक में जाकर शोक का अभाव सिद्ध कर देते हैं गीता है। पूरे ही होता है तो सर्वधर्मान करते जितने भी तुमने धर्म का आरोप किया है मैं मनुष्य हूँ ब्राह्मण हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ जितने धर्म का आरोप किया इसको परित्याग कर दो सर्व सर्वधर्मान परित्यजय सारे धर्मों का परित्याग कर देने जितने भी आरोप किया है तुमने धर्मों का माम एकम आत्मानम शरण वृतम मैं जो आत्मा हूं सच्चिदानंद आत्मा उसके शरण में आओ यदि मेरे शरण में आओगे तो क्या होगा हम तो आ सर्व पापे मुख शिष्य पापों से धर्मा धर्मा इसे रह कर दूंगा महाशोक मत करना ये गीता का सारा उपदेश अंतिम उद्देश्य भगवान तो यहां भी यही बोलते हैं व्यवहार के लिए नहीं मान सकते हैं धर्मानुष्ठान उद्देश्य व स्वलिंग आश्व विधान धर्म के अनुष्ठान आत्मधर्म के अनुष्ठान का उद्देश्य अच्छा करके ये निवृत्ति मार्ग संन्यास मार्ग आत्मधर्म के, चन्या के अनुष्ठान के, के लिए है अन्य धर्मों के अनुष्ठान के लिए नहीं है अन्य धर्म पहले कर चुका है व्यक्ति हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से सारे धर्म ब्रह्मचर्य धर्म ग्रस्त आदि धर्मों का पालन करके आया हुआ है सभी धर्मों का पूरा करके आया हुआ है तो धर्मानुष्ठान उद्देश्य व सलिंगा आश्रम विधान आदम धर्म आत्मधर्म का अनुष्ठान का उद्देश्य करके आत्मधर्म में जाना है उसमें आत्मा में रहना है इसको लेकर के लिंग सहित आश्रम का विधान संन्यास आश्रम का विधान सन्यास सहित संन्यास आश्रम का विधान किया जा सकते हैं इसलिए इसको बाह्य संन्यास को भी अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते कहीं कहीं कहीं अपवाद रूप में देखा गया गार्गी आदि और कहीं ऐसा हो जाता देखा विद्युत तो संन्यास भी आज प्रसिद्ध नहीं है कि विद्यवत आज भी कहते हैं एक विविधिशा संन्यास और एक विद्वत में आशा वस्त्र आदि की चर्चा नहीं है अगर हो सकता है तो ये विविदिशा संन्यास की परंपरा में एक आशा वस्त्र आदि है सब कुछ है ये ये भी जरूरत है कहते हैं दूसरी बात आगे बोलते हैं व्यवहार मात्रार्थत्व अत्र परमार्थ उद्देश्य परामर्शत्व केवल व्यवहार के लिए बाह्य पोशाक आदि है बाह्य संन्यासम नहीं हो सकता क्यों परमार्थ उद्देश्य है व्यवहार उद्देश्य नहीं है यहाँ सन्यास के विधान में उद्देश्य क्या है इसका सन्यास का परमार्थ है कि व्यवहार व्यवहार मात्र के लिए सन्यास नहीं हो सकता परमार्थ उद्देश्य में परामर्शत् में परमार्थ का परामर्श हुआ है इसलिए बाह्य संन्यास की भी आवश्यकता है तन मात्रार्थस्य नामकरणाले अथवा विधान मात्र व्यवहार व्यवहार मात्र व्यवहार मात्र के लिए संस्य संन्यास मानने पर क्या होगा नामकरण आदि ऐसे नामकरण आदि दिया नहीं बाह्य व्यवहार के लिए ऐसा नाम तो दिया नहीं विधान नहीं किया ऐसा करके त्रुति तस् स्मृति पुराण आदि विषय और व्यवहार तो जो होगा तो स्मृति पुराण आदि के विषय में है तपसोगाप्य लिंगात एतर उपाय तत्व ये जो बाह्य सन्यास है यहां पर स्पष्ट रूप से श्रुति ने विधान किया है तपसोपी बापी अलिंगात करके बोल दिया सन्यास रही जो तप होगा ज्ञान होगा वो साधन नहीं बनेगा आपका करके यही श्रुति बोल रही है अभी इसलिए विदित शोत विधान की करना इष्टा श्रुति को बाह्य सन्यास में विधान है विधान नहीं, नहीं कर सकते हैं मुख्यानाम वैराग्यादि साधना नाम, नाम उद्बोधक अथवा ये जो बाह्य संन्यास किया है मुख्य जो बैराग्यादि चाहिए सन्यास जीवन में उसका उद्बोधक होता है अगर ये पैना हुआ होगा ऐसा गलत काम करने से डरेगा वैराग्यादि के साधन बन जाता है ये मुख्य जो होते हैं आंतरिक सन्यास संन्यास वैराग्यादि होना चाहिए जीवन में पिछड़ों से उसके लिए ये उद्बोधक बनता है सहायक होता है इसके लिए आवश्यकता ये मुख्य आराम मुख्य होते हैं वैराग्यादि साधन वैराग्य है समाधि सड़ संपत्ति है मुख्या है ये सन्यासियों का मुख्य होता है उसके लिए ये उद, उद्बोधक होता है ये जो बाह्य संन्यास इसलिए भी लिंग ये जो लिंग है बाह्य से आवश्यकता है गौणत्व गौणत्वाभिप्राय में तत्व वो जो नलिंगम, लिंगम धर्म कारण जो सुविधि में कहा गौण को लेकर के मान केवल बाहर के भेषभूषा मात्र से काम नहीं चलेगा मुख्य भीतर होना चाहिए गौण के, के अभिप्राय से नलिंगम धर्म कारण ऐसा बोला है भाईया संन्यास जो है गौण है मुख्य रूप से भीतर है जिसने लोके श्रितेश त्यागा हो मुख्य हो माना जाएगा वो एक गौणत्विप्राय तत, में जो स्मृति में जो कहा नलिंगम धर्म जो कहा उसके लिए स्मृति न धर्मत्व तो समानाधिकरण ने ना भी धर्म मैंने आत्मधर्म के समानाधिकरण से यहां पर अहेतु नहीं माना गया है हेतु माना गया है बाह्य संन्यास को लिंग विधि वह अर्थात नहीं तो ये जो लिंग का विधान सन्यास का विधान दर्थ हो जाएगा स्मृति में भी विधान है स्मृतियों में विधान है दर्थ पर जाएगा वह अर्थयात जा है तद आपत्ति ऐसी आपत्ति आ जाएगी इसलिए बाह्य संन्यास का अवहेलाना नहीं कर सकते हैं किसी किसी में जो विद्वत सन्यास परंपरा है जैसे गार्गी आदि को अपने आप ध्यान हो गया है तो उसके लिए संन्यास आदि की आवश्यकता तो नहीं पड़ी वो एक अलग विषय है विद्वत सन्यास की परंपरा आज के दिन में तो नहीं है आज के दिन में जो भी सन्यासी बनाए जाते हैं विविधशा सन्यास के माध्यम से बनाए जाते हैं आज किसी गुरु के पास जाना और एक परंपरागत मंत्र आदि लेना जो विकासा वस्त्र आदि जो भी परंपरा जिस ढंग के उनके करना ये विविदिशा सन्यास है मैंने उस तत्व को जानने की इच्छा है जाना हुआ नहीं है ये गुरु लोग मानते हैं ऐसे मानकर के सन्यास देते हैं किंतु ये विविदिशा सन्यास, जो विविधिशु संन्यासी होगा आज के परंपरा में जितने उनको सन्यास के बाद वेदांत श्रवण जरूरी है अभी जानता तो नहीं है वो शास्त्र के माध्यम तो यही है जो परंपरा तो पर यही है वेदांत स्रवण के माध्यम से आत्मा को साक्षात्कार करना उसका कर्तव्य हो शिखा सूत्र परितागी मृत ऐसा कहा है शिखा सूत्र का तो परित्याग कर दिया परित्यागी वेदांत स्रवण बिना बस वेदांत सर्वण आदि किया ने आत्म मनन आदि किया नहीं, आत्म किया नए इन विषम की तरफ लगा दिया वो नारा पतन अमृत छदियों नीचे गिरने चाह रहा है ऐसा कहा है तो वेदांत सर्वनादि आदि के माध्यम से आत्म प्राप्ति करना सन्यास का उद्देश्य होता है वही करना चाहिए तो बाह्य सन्यास ऐसे उपेक्षणीय नहीं है अपेक्षा है क्योंकि वैराग्य के साधन होते हैं बैराग्य के साधन है इसलिए ये बताया अच्छा ठीक है तो हो गई ना तीन नंबर की टिप्पणी काम में निषिधवर्धन नैष्कर्म में मैं कहा में क्या है काम में कर्म नहीं करना और निष्ठि कर्म नहीं करना इसी को तो नाम में कहा निर्गता निर्गतम कर्म यश्मा निष्कर्मा उस व्यक्ति को निष्कर्मा कहते हैं जिससे कर्म निकल गए उसको कहेंगे निष्कर्म व्यक्ति उस निष्कर्म व्यक्ति में धर्म आएगा नैष्कर्मिया ऐसा नैष्कर्म एक धर्म है सूर्य स्वराचार्य नैष्कर्म सिद्धि करके ग्रंथ लिखा रह, बनाया होगा है कर्म का अभाव सिद्ध करके छोड़ा है आत्मा में कोई कर्म हो नहीं सकता ऐसा नैष्कर्म सिद्धि नाम का ग्रंथ है तो कर्म चार प्रकार के कर्मों की चर्चा है शास्त्रों में शास्त्रों में जो कर्म है नित्य कर्म नैवित कर्म काम्य कर्म विशिष्ट कर्म यही है नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि जैसे अपने अपने वर्णाश्रम विधित जो कर्म होंगे प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म जिस वर्ण जिस आश्रम के लिए जो कर्म होगा वो तो नित्य कर्म है नित्य कर्म नैवित कर्म However, जैसे अमावस्या आ गई पूर्णिमासी आ गई हवन करना नया आ गया हवन करना कोई विशेष दिन आ गया कुछ कार्य करना नैमित्त कर्म वो निमित्त निमित्त बन जाते हैं तत्त पर्व जो निमित्त बन जाते हैं उस कार्य उस निमित्त से किए जाने वाले को नैमित्त कर्म कहते हैं वो भी कर्म तीसरा काम्य कर्म है कामना है फल की इच्छा है तो कर्म करना और फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है जैसे स्वर्ग चाहते हैं तो एक कीजिए आप अगर स्वर्ग की इच्छा नहीं तो एक नहीं करेंगे आपको पाप नहीं लगेगा उसमें नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म न कर्म तो पाप लगेगा कि तो काम में कर्म न करने से पाप नहीं लगेगा और फल की चाहना से करना है फल की चाहना है तो करो भाई फल नहीं चाहो तो जरूरत नहीं है नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा इतना ही हो पाप नहीं लगेगा और निषिद्ध कर्म जो शास्त्र में निषि कर दिया वो कर्म वो तो करना ही नहीं चाहिए तो ये दो को छोड़ने का नाम नष्कर्म है कहा काम में निषिद्ध वर्जन काम में कर्म निषि कर्म को त्यागना नैषकर्म कहा कर्म आदि को करना चाहिए गीताओं में कहा म्यान्या सं कवय सर्वर्म फल फलत्यागम्यागम विचक्षण गीता के अष्टाद अध्याय में शुरू में अर्जुन का प्रश्न था संयास कर्मण इत्यादि करके प्रश्न किया था संस और कर्म के बारे में बताइए त्याग के बारे में संन्यास से महाबाहोत्म वेदि त्याग से ऋषिकेश पृथ्व के अलग अलग करके दोनों बताए त्यागवा ने क्या है और सन्यासवा ने क्या है तो भगवान ने उत्तर दिया काम्या सन्यासम संयासम काम्य कर्मों का परित्याग करना यही सन्यास कहते हैं कुछ लोग विद्वान लोग कर्म फल त्याग कर्म करना फल को त्याग कर देना यह त्याग कहते हैं लोग नित्य ने दिदी कर्म करना फल की आशा नहीं रखना इसका नाम त्याग है ऐसा कहा और भी छठे अध्यात्मिक चर्चा आई है गीता में अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म, कर्म करोती है सन्यासी जो भी एक नित्य कर्मों के आदि की प्रशंसा के लिए कहा गया है फल आश्रित न होकर जो कर्तव्य कर्म करता हो वही सन्यासी है ऐसा ऐसा करके आया वहां वही योगी है केवल कर्म छोड़ने मात्र से संयासी नहीं बनेगा ऐसा ऐसा मैंने अज्ञान अवस्था यदि है तो अपने आश्रम विहित कर्म करना चाहिए इत्यादि काम्य निषि वर्धन हम नएष्कर्म बोल दिया आगे मंत्र है वेदात विज्ञान सुनिश्चिता था संसा तुद्ध सत् ब्रह्म लोकेशु पर काले ज्ञानसुश्चिता था सन्यासा यतया शुद्धस ब्रह्म लोकसुराजनित मंत्र मंत्र मंत्र अच्छा अच्छा तो। अच्छा मंत्र है मृषयोगे नृप्ताग प्रशाता तेकत धीरा ृपीतराग प्रशा संप्राप्यनम संप्राप्य इस आत्मा को प्राप्त करके सम्यक प्राप्य संप्राप्य एनम आत्मान जिसकी चर्चा हो रही हो या एनम एन आत्मान इस आत्मा को प्राप्त करके ऋषयोग कौन ऋषि लोग ज्ञान तृप्त ज्ञान से जो तृप्त हो गए ज्ञान से तृप्त है विषय से तृप्त नहीं जो साधक होंगे ज्ञान से तृप्त होंगे ज्ञान एन तृप्ता ज्ञान तृप्ता ज्ञान के द्वारा तृप्त है जो कृतात्मान जो कृत हो चुके हैं कर्तव्य कुछ रहा नहीं जिनका आत्मा प्राप्त करने के बाद कोई कर्तव्य नहीं है ज्ञान से तृप्त है और कृतात्मा हो गए कृत कर्तव्य हो गए जो कुछ करना था जीवन में कर लिया अब करना शेष नहीं ऐसा बीतरागहा राग रहित विषयों की आसक्ति से रहित जो लोग हैं और प्रशांत शांत चित्त वाले हैं ऐसे विशेषण है साधकों के ऋषय ज्ञान तृप्ता कृता आत्मा ना है इस आत्मा को प्राप्त करके ऐसे लोग आत्मा प्राप्त कर लेते हैं आत्मा प्राप्त करके क्या होगा ते ये जो प्राप्त करने वाले जो लोग आत्मा प्राप्त करने वाले लोग क्या करते हैं सर्वगम सर्वता प्राप्त धीरा सर्वगम आत्मानम सर्वता प्राप्त जो सर्वगत आत्मा है उसको हर प्रकार से प्राप्त करे जहां भी उनको आत्मा ही दिखने लग जाएगा आत्मा ही भाषेगा उनको मिट्टी में जितने भी पात्र बनते थे जब मृतिका के ज्ञान होने पर हर पात्र में क्या दिखेगा मृतिका दिखने लग जाएगी पहले पात्र बुद्धि थी अलग अलग बुद्धि थी अब मृतिका बुद्धि हो गई तो ते माने ये लोग ऋषि लोग सर्वगम आत्मानम सर्वत प्राप्त जो सर्वगत आत्मा है व्यापक जो आत्मा है उसको चारों ओर से प्राप्त करके जहां भी देखते हैं उनका आत्मा दर्शन ही होता है उनको विषय दर्शन होता ही नहीं ऐसी स्थिति हो जाती है प्राप्त धीराधीर पुरुष उस आत्मा को प्राप्त कर युक्तात्मा युक्ता आत्मा ऐसे हैं माने समाहित चित्त वाले हैं एकाग्र चित्त वाले जो लोग हैं युक्तात्मा युक्त आत्मा एक ऐसा युक्त आत्मा मन जिसका एकाग्र हो गया ऐसे तो किसी लोग सर्वमेव आविशंति वो भी सर्व सर्वभाव को ही प्राप्त हो जाते हैं जो सर्व सर्व को जानते हैं सर्वरूप आत्मा को जानने वाले सर्वरूप हो जाते हैं परिछिन्न रूप में नहीं रहेंगे फिर मैं मनुष्य हूं ऐसा अधिकार उनके पास नहीं रहेगा वो तो सर्व सर्वात्म भाव को प्राप्त कर जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं सर्वात्म भाव में तो पूर्व मंत्र में कहा था बिशते ब्रह्मधाम कहा था ब्रह्म को प्राप्त करते हैं प्रवेश करते हैं कहा कैसे प्रवेश करते हैं एक प्रश्न उठता है एक भाष्य में कहा कथम ब्रह्मिशते ब्रह्म को कैसे प्रवेश करते हैं वो पूर्व मंत्र था विषदे धाम ऐसा आया था तो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं ये तो प्रश्न उठा तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं कहा संप्राप्य सम्यक अवगम्य ठीक ठीक जान करके उस आत्मा को ठीक ठीक समझ करके सम्यक अवगम्य सम्राप्य करता, था अवगम्य जान करके एनम आत्मा जिस आत्मा की चर्चा चल रही है यहाँ एनम करके आत्मा को लिया है इस आत्मा को ठीक ठीक समझ करके जैसा स्वरूप है ऐसा समझ करके आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है निर्विकार है निर्विशेष है ऐसे आत्मा को जो जान लेता है जानकर ऋषय ऋषय मारे दर्शन जो देखने वाले लोग को ऋषि बोलते हैं ऋषय मंत्र द्रष्टार है मंत्रों को देखने वालों के ऋषि बोलते हैं यहां भी आंख वाले हैं लोग आत्मा को जानने वाले लोग आंख वाले हैं बाकी सब धृत हैं है जो आत्मा को नहीं जानता वो सब धृत राष्ट्र है ऋषा यह मान दर्शन बनता जो दर्शन वाले हैं आत्म दर्शन करने वाले लोग तेनाव ज्ञान तृप्ता है उसी ज्ञान से तृप्त है विषयों से तृप्त नहीं वो ज्ञान से तृप्त है ज्ञान में तृप्त है ज्ञान है नृप्ता ज्ञान के द्वारा तृप्त है आत्मज्ञान तृप्त है न बाह्य ना नृप्ति साधन है न शरीर बाह्य जो तृप्ति साधन है शब्द स्पर्श रूपादि जो भी है बाह्य विषय जितने भी हैं ये तृप्ति का साधन है ये भी तृप्त करते है थोड़ी देर के लिए कहीं शरीर उपचय कारण है शरीर को वृद्धि कराने वाले जो वस्तु होते हैं तो तृप्ति होती है शरीर वृद्धि मोटा तगड़ा हो जाए ऐसे वस्तु में जो तृप्ति होती है किंतु इसके द्वारा तृप्त नहीं होते वो हो। विषयों से तृप्त नहीं आत्मज्ञान से तृप्त है जो लोग कृतात्मान और कृतात्मा है माने परमात्मा स्वरूपेण निष्पन्न आत्मान संत परमात्मा रूप से ही अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं ऐसे जो लोग हैं बीतराग विशेषण उनका है। कैसे है बीतराग है विगत रागो ये स्मारत जिनसे राग विषया शक्ति निकल गई किसी विषय में यह आशक्ति नहीं है ऐसे हो गए बीतरागा विगत राग आदि दोषा जो राग आदि जो दोष हैं राग दृष्टि भी दोष है और दोष दृष्टि भी दोष है दोनों के दोनों दोष हैं किंतु गुण क्या है दोनों से रहित तो हो जाना उदासीन वृत्ति में आ जाना ये गुण है गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तुभय वर्जित ये भागवत एकादश कंध में लिखा है जब महात्मा में कहा गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश उपदेशते समय अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त सेवा कथा रो ऐसा कहा था अन्य का दोष गुण नहीं देखना अगर दोष गुण देखने लग जाओगे भगवान के भजन से बस चले जाओगे अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त शीघ्र त्याग देना शीघ्र त्याग सेवा कथा रसम हो निरा विभक्तम ऐसा कहा था तो गुण दोष क्या है गुण क्या है दोष क्या है स्पष्ट नहीं हुआ तो एक एकादश अंध में जाकर के बोलते हैं राग द्वेश दृषि दोष राग दृष्टि भी दोष है दोष दृष्टि भी दोष है दोनों दोष है और गुणस्तु तो उभय वर्जित है ये दोनों दृष्टि से रहित हो जाना यही गुण है राग दृष्टि भी द्वेष दृष्टि दोनों बंधन के कारण है आसक्ति हो गई उसी के चिंतन चिंतन करते करके एम एम बामर तेजम ते कलेवरम तम तमे वैध आगे वही होना पड़ेगा उसी में जाना पड़ेगा द्वेष करेंगे तब यही होगा अगर द्वेष भी हो तो भगवान के द्वेष करे तो अच्छी बात है जैसे द्वेष करने से काम चल गया गोपियों के राग से काम चल गया वही करो अगर राग द्वेष करना है तो वही करना है बाहर करने से काम नहीं चलेगा गलत हो जाएगा राग द्वेष दृष्टि दोष राग दृष्टि भी दोष है द्वेष दृष्टि भी दोष है किंतु गुणस्तु उभय उदासीन दृष्टि जो होती है वो गुण है हम जब बाजार जाते हैं चलते हैं बाजार के लिए चलते हैं कहीं जाते हैं रास्ते में भी एक व्यक्ति मिल भी जाता है हमें बहुत जरूरी काम है पति आवश्यक है बहुत जल्दी जाना था कि हम आधा घंटा घंटा उसके साथ बात करने लग गए क्यों वो हमारा हमने मित्र समझ लिया उसको मित्र समझा राह गए उसको छोड़ के जा नहीं पाए आवश्यक काम को छोड़ दिया हमने जैसे और दूसरा जा रहे थे सामने दिखाई दिया रास्ता हो तो हम अलग चले जाएं ऐसी बुद्धि होती है ये कहां से भरा है सामने वहां द्वेष दृष्टि तीसरी बात कितने लोग जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता वो भी चुपचाप जा रहे हैं हम भी चुपचाप जा रहे हैं ऐसे भी दृष्टि हमारी होती है ना उनमें प्रेम है ना द्वेष है और भी बहुत सारे चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं, ये उदासीन दृष्टि तो, तो वही गुण होता है बीतराग माना विगत राग आदि रागादि जो राग आदि दोष राग रहित जो लोग हैं ऐसे लोग प्रशांत उपरत इंद्रिया प्रकृष्ट न हो गए इंद्रिय के सारे सारे इंद्रिया शांत है विष्णों के लोलुपता समाप्त हो गए इंद्रियों के प्रशांत हैं उपराम हो गए इंद्रिया विषयों से ऐसे जो लोग हैं उपरता इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया उपरत इंद्रिया ऐसा है ते ये एवं इस प्रकार के जो लोग हैं सर्वगम आत्मान प्राप्त सर्वगम सर्वव्यापी नकाशवत आकाश के समान सर्वव्यापी को सर्व कहा जाता है ऐसे सर्वज जो आत्मा है सर्व का आत्मा है आकाश के समान व्यापक जो आत्मा है उसको सर्वत सर्वत्र प्राप्य अब जहां भी हो उनकी दृष्टि दृष्टि हो जाती है बाद वस्तु तो बाद हो जाते हैं आप पर रह जाता है आपको दृष्टि हो जाती है प्राप्त उपाधि परिचिन्न है पहले एक लेकर चल रहे थे नहीं मनुष्य होकर उपाधि परिचिन्न आत्मा को लेकर चल रहे थे अब वो नहीं होगा व्यापक तो आत्मा में पहुंच जाते हैं कि फिर क्या तद ब्रह्म अद्वयम आत्मा प्रतिपद <coughs> उस उस ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं उसी को प्राप्त करते हैं धीरा प्राप्त करके धीर पुरुष अत्यंत विवेकी धीरा का अर्थ अत्यंत विवेकी सामान्य विवेकी नहीं अत्यंत विवेकी जो व्यक्ति है वही धीरे है युक्तात्मान युक्तात्मान मान नित्य समाहत स्वभाव जिनका चित्त नित्य समाहित एकाग्र एकाग्रह आत्मा का दृष्टि में बैठने वाले हो गए हैं ऐसी स्थिति वाले सर्व एवं समस्तम संभो समि भाव को प्राप्त कर जाते हैं कब शरीर पात काले भी शरीर पात कालेका का क्योंकि मंत्र में सर्वम एवं अभिशंति है ना शरीरपात काल में जब प्रार्थ कर्म क्षय हो जाएगा पूर्ण होगा शरीर पात हो जाएगा उस काल में वह प्रमभाव को ही प्राप्त होते हैं ये ही अर्थ में है अभी घटे जैसे घट को फूट जाने पर कास क्या क्या प्राप्त गड़ा कास? गड़ा कास की, किसको प्राप्त करेगा करेगा महा किसको तो महाकाशी महाकाशी था घट रूप उपाधि के कारण अपने को छोटा समझ के बैठा हुआ था जब घट फूटा तो महाकाशी है वैसे यह भी देहरूप उपाधि के कारण अपने को छोटा समझ के बैठा हुआ है जिस दिन देह टूट जाएगा तीनों देहर टूटना पड़ेगा एक देह टूटने से काम तो सबका टूटता रहता है घटे भिन्ने घटे जब घट फूट जाता है जब उस स्थिति में घटाकाश जैसे घटाकाश महाकाश स्वरूप महा ही था महाकाश ही होना उसने जब तक घट के घेरे में था तब तक उसको छोटा भान होता था अपने को छोटा पना लगता था तो महाकाशी है ठीक इसी प्रकार अविद्या परिच्छेद जो परिच्छेद था शरीर में लेकर के मैं छोटा हूं तीन हाथ का समाप्त हो जाती परित्याग कर देता है व्यापकता का अनुभव करता है एवं ब्रह्मविद्रह्मधाम प्रविशन इस प्रकार ब्रह्मवेदता लोग ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं ब्रह्मवेता जो होते हैं ब्रह्मधाम को इस तरह से प्राप्त करते हैं प्राप्त करने जाना नहीं तदयोगय एक ओं भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्री क्षेत्र दंग्वास हितम धराय शाति शांति शांति